आकाश से निर्पण विवाद करना बहुत कठिन है पृथ्वी जल तेज द्रव्य सिद्ध कर दिया गया एक ही अनुमान शुरू से ही कर दिया एवं जलादिश कर दिए और उसके कार्यों के शरीर इंद्री विषयों का चर्चा भी कर दिया लेकिन आकाश का कोई कार्य नहीं होता समस्या तो यह है ना कार्य होता है तो घटवत घटावत करके आपने अनुमान बना लेते हो आसानी से अब आकाश का कार्य है तो कैसे हम अनुमान करें लेकिन आकाश के इंद्रिय होता है आकाश का इंद्रिय होता है श्रोत्र इंद्रिय इसलिए इस इंद्रिय के द्वारा ही हमें आकाश तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि एक इंद्रिय ऐसा है जो हमारा शब्द अनुभव करा रहा है और उस इंद्रिय के कारण को कोई ना कोई होगा उसका स्वरूप के लिए उसका अच्छि जो बना हुआ है हम क्या है वो? इस आकाश तक पहुंचने के लिए करेंगे कर्ण सिद्ध करेंगे विवाद शब्द उपलब्ध है विवाद का विषय भूता शब्द का अनुभूति है वह कर्ण जनिया कोई ना कोई कर्ण से होगी। से रूप का उपलब्धि अनुमान कोई कोई क्योंकि यद यदि तद कर्णजन्य जो जो कार्य होगा वह कोई ना कोई कर्णजन्य होगा तो क्रिया है वहां से सिद्ध हुआ तथा तो यहां तो पर भी लौकिक व्यवहार के समान होते इस अनुमान में कोई संशय नहीं होता यार अब अगला अनुमान आता है वह इंद्रिय कि अंतर इंद्रिय स्रोत इंद्रिय ये तो स्पष्ट हो रहा है कि बाहर का पकड़ रहे हैं चक्ष में पख में घ्राण और रसन इंद्रिय में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाहि पदार्थ हम डालते तभी पकड़ने में आ जाए बाहर सुगंध चलाते हैं तो पकड़ता है अंदर तो सुगंध दुर्गंध पकड़ता नहीं है ये ये अंदर की सुगंध सुगंध दुर्गंध पकड़ेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा हाँ क्योंकि अंदर पर दुर्गंध भरा पड़ा है जी नहीं पाएगा इधर प्रवास को बाहिंद्र बना के बाहरी दुर्गंध बाहर को सुगंध पकड़ो रस भी ऐसे ही है अंदर खट्टा मिट्टा बड़ा विचित्र से सारे रस है अंदर में उनका आस्वादन करने लग जाए कभी कभी ढकार से आ जाता है ऊपर थोड़ा सा भी थोड़ा खराब लगता है और हमेशा अंदर की रस आस्वादन करने लग जाए फिर मुश्किल हो जाएगा इसलिए भी बाहर रस को या ऊपर से मुंह से डालते तो तो अनुभव सिद्ध है लेकिन श्रोत्री के बारे में समझ में नहीं आता है जो आंख बंद करते बंद, सब बंद करो कर तो भी अंदर से शब्द सुना देता है अंदर के शब्दों को भी ये ग्रहण करता है बाहर का शब्द को भी ग्रहण करता है और ग्रहण करने वाला बाहर का शब्द जो ग्रहण कर रहा है तो बाहर शब्द उत्पन्न करने के बाद करता है अब अंदर को उत्पन्न करने वाला है नहीं ग्रीबी शब्द ग्रहण कर रहा है अंदर से इससे संशय होता है कि इंद्रिय बाहि इंद्रिय है कि अंतर इंद्रिय कैसा तो नहीं है मन जैसा ये भी हो अंतर इंद्रिय और बाहि शब्दों को ग्रहण करने कोई और साधन को पकड़ता होगा है ना जैसे मन चक्ष को पकड़ के बाहि रूप को देखता है इधर से श्रोत भी अंदर के शब्द ग्रहण करने के लिए अंतर इंद्रिय है और बाहि शब्द ग्रहण करने के कुछ और इस्तेमाल करता का सबके तो सब पास छोटी है तो सबके पास है तो विचार ही निर्णय करके नहीं बाहि इंद्रिय है ये स्रोत इंद्रिय भी बाह्य है कहते तच इंद्रिय बाह्य क्यों बाह्यार्थ प्रकाश को प्रकाशन करने वाला है चक्षु के समान ठीक है तो शब्द ग्रहण करता है इंद्रिय और ये है ये भी सिद्ध हो गया और वह शब्द जिसको यह इंद्रिय ग्रहण कर रहा है उसका आचरण कौन है ये अनुमान कर रहे हैं कि अनुमान से आका सिद्ध होगा अब शब्द क्वचिश्रद शब्द कहीं न कहीं कोई न कोई आश्रय में रहता है क्यों जो गुण है जिस रूपा गुण हमेशा कोई न कोई आश्रय में रहते हैं और गुण का स्वभाव है वो कोई, कोई न कोई गुणी रूप आश्रय में रहता है जिससे शब्द भी गुण है आते हुए भी किसी न किसी में आश्रित है और वह शब्द आश्रय कौन होगा आकाश होगा ये कैसे शुद्ध करेंगे व्यादी क्यों नहीं होगा यह दो तो तरीका है कुछ लोग परिशेष अनुमान करते नारति शब्द पृथ्वी आश्रत नहीं हो सकता जल में आश्रत नहीं हो सकता ऐसे अनेक अनुमान बना मना लेंगे पृथ्वी जल तेज वायु काल दिग आत्मा, मन ये आठ बना लेंगे अनुमान और इन आठों में कहेंगे इनमें नहीं हो सकता है क्यों इनके असंबंध में भी अनुभव होता है इनके असंबंध में भी शब्द अनुभव हो रहा है अब रूप का अनुभव हुआ क्यों क्योंकि पृथ्वी है वो क्योंकि वो चक्षु का घटके साथ संबंध होता है रश्मि मुंह में कोई चीज रखा तो संबंध हुआ लकड़ी वकड़ी जलाया तो गंद आया तब मालूम होता है सब बाह्य आधारों को लेकर के हम कर रहे हैं सब के आंख बंद करके बैठ जाओ तो भी कहीं ना कहीं का आवाज जो है सुनाई देगा इसका मतलब पृथ्वी जल तेज वायु काल दिग्ता मन इनमें से कोई भी इसका आश्रय नहीं हो इन सब से बिन कोई होगा और उसका नाम हम क्या रखते हैं आकाश ऐसे परिशेषण मानस को कहते हैं परिशेष ऑफ रेसिड्यू परिशेषण मान किया जाता है लेकिन वादी श्वराचार्य का कहना है परिशेषण मान करने में बहुत बड़ा मुसीबत खंडन उठाएंगे अब उसमें से नहीं जा रहा हूं पहले से आप दूसरे तरीका से बना रहे क्या बना रहे देखो शब्द क्वचित आश्रय था गुणवाद रूपवत करके शब्द किसने आश्रय जब सिद्ध तो हो गया वह आश्रय को कैसे निर्णय करूंगा शब्द आश्रय इतने शब्दाश्रय इतरेभ्यो भिद्य थे शब्द आश्रवात व्यतिवत जो शब्द आश्रय नहीं है वो इतर से भी भिन्न नहीं जैसा कि रूपाश्रय तेज आदि ऐसा अनुमान कर दिया क्योंकि इतरे भ्यो इतर कौन हो गया इतर शब्द है ना पृथ्वी जल तेज वायु काल दिख अकम इतरेभ्यो इन आठ से को भिन्न होगा इन आठ से भिन्न होगा जो शब्द का आश्रय होगा वो इन आठ से भिन्न होगा क्यों क्योंकि तो शब्द का आश्रय होने से क्योंकि शब्द जो शब्द का आश्रय नहीं होगा वो आठ से भिन्न नहीं होगा और जो शब्द का आश्रय नहीं होगा मतलब क्या किसी रूप प्रसादी का जो आश्रय होगा वो इन आठ में से कोई ना योग होगा इन आठ से भिन्न वो नहीं होगा आठ में से कोई ना कोई होगा प्रति जल्दी जो कोई ना कोई होगा इससे व्यतिरिक अनुमान बना करके इन्होंने आकाश की सिद्धि कर दी और इसको हम कहते हैं इतर भेद अनुमान इतर का भेद का अनुमान किया ऐसे करने में और प्रशेषण अनुमान करने में क्या अंतर है आगे बताएंगे देखिए अन्यतु जो दूसरे लोग हैं पर अनुमान करो क्या अनुमान कर रहे हैं वो शब्द अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रित शब्द कैसा है अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित होता है तदवृत्तोपत्त गुण तद वृत्तौ बाधगोपत्त गुणत्वाद व्यति इति रूपवत् कि उस आश्रय में रहने में कोई बाध की उत्पत्ति हो सकती है पृथ्वी जल तेज वायु में, आकाश काल का होने में अनेक इसलिए उनमें से कोई किस्म असक्त तो नहीं रहेगा कि गुण होने से वितरक है तद असत उनका यमत ठीक नहीं क्यों व्याप्त सिद्धे व्याप्ति ही नहीं बना उनकी व्याप्ति ही असिद्ध हो जाएगा क्यों व्याप्ति असिद्ध हो जाएगा कि व्योमवती एक ग्रंथ है व्योमवती नाम का ग्रंथ है व्योम शिवाचार्य उसको लिखे तो वो उन्होंने अपने ग्रंथ में यह अनुमान बनाया था शब्द जो है पृथ्वी आठ द्रव्यों में शतक द्रव्य में आसक्त रहता है क्योंकि उक्त आठ द्रव्यों में शब्द की वृत्ति बाधित है और वह गुड़ है लंबी चौड़ी ही तो हेतु देखो कितना लंबा छोड़ा तदवृत्त उपत्तौ सती लंबा छोड़ा हेतु है आठ द्रव्यों में होने, पह, होने में होने होने होने पर के कारण वो और गुण होने से इतनी लंबी हेतु उन्होंने बना दिया जो उन आठ द्रव्यों से अतृत द्रव्य के आश्रित नहीं होता जो उन आठ द्रव्यों से अतृत द्रव्य कौन आकाश जो उसमें आश्रित नहीं होता वो आठ द्रव्य से भिन्न भी नहीं होता अर्थ आठ द्रव्य के अंतर्गत हो गया जैसा रूप रूपी रूपात्म गुण का आश्रय तेज आदि पृथ्वी आदि ऐसे उन्होंने जो अनुमान किया उसमें दोष दे रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि व्याप्ति सिद्ध है उक्त अनुमान संगत नहीं है क्योंकि वहां साध्य और साधन की व्याप्ति ही आप सिद्ध नहीं कर सकते क्यों नहीं सिद्ध हो सकता है लेकिन वास्तविक कथा क्या है अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण व्यतिरक से अभाव रूपये मूल में व्यतिरिक क्या है अभाव रूपा होता है अभाव रूप होने से प्रतियोगी साध ज्ञानाधीन ज्ञान प्राप्त प्रतियोगी साधिक ज्ञान के अधीन होता है अभाव ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान हो आपके पास तभी आप उसके अभाव ज्ञान को निश्चय कर पाते हो तद तो ज्ञान और यदि प्रतियोग ज्ञान हो ही गया यहां पर वर्तमान स्थल में तो अनुमान व्यर्थ है अनुमान ही व्यर्थ है साध्य के अभाव जिसका ज्ञान अपने प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो जाता है और जिसका ज्ञान अपने प्रतियोगी जब अधीन हो गया उसके लिए साध्य का ज्ञान पहले होना जरूरी है अभाव ज्ञान के प्रति स्वशाति ज्ञान होना पहले जरूरी हो गया अब जब शादी का ज्ञान ही हो गया फिर अनुमान क्या करोगे जिस साधि का कर सिद्ध करने के लिए अनुमान करने जा रहे हो और साध्य ही आपको सिद्ध हो ही गया फिर अनुमान की जरूरत है क्या कि व्यति अनुमान क्या होता है हमेशा ही अभाव घटित होगा ही वो इसलिए हमें करना क्या पड़ता है अभाव अभाव अभाव का अभाव जिसे प्रतियोगि क्या बनना चाहिए अंत में भाव जाना चाहिए स्वयं साध्य अभावत्मक होगा साध्य क्या है अभावात्मक होगा तो क्या हो जाता है उसका व्यतिक होगा क्या अभाव का अभाव लेने लोगे वो हो जाता है भाव और करना क्या चाह रहे हैं अभाव को प्रति क्या है भाव तो वो व्याप्ति तो बन सकती है लेकिन जहां तो साध्य भावात्मक है उसका वितरित कहां से क्या हो जाएगा अभाव लोगे उस अभाव ज्ञान के प्रतिज्ञान जरूरी हो जाएगा और प्रतियोगी क्या हो गया साध्य भाव है ज्ञान ही हो गए समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में देखो साध्य दो प्रकार की है ना, एक तो साध्यों का भाव और साध्य दूसरा है अभा का व्यतिरिका है साध्य का व्यतिरिकेगा तो व्यतिरिक व्याप्ति में जब लोग इस भाव का है व्यतिरिक लोगाने के लिए यत्र वन्य तर तर भाव तर्त तो वे झुमा है ना येत्र वन्य भाव तर्त तर झुमा भाव बोलना पड़ेगा तो वन्य हो गए वहां भाव है नहीं? यानी व्याप्ति में क्या होगा आप इसके अभाव लोगे वन्य भाव करके लोगे जब व्यरक व्याप्ति बोलोगे तृत वन्य बावा तरित धुमा बावा ऐसे जब व्यतिरिक व्यापति बोलने लगोगे उस समय आपको उस अभाव के प्रतियोगी वनि का ज्ञान है या नहीं है, है न्या हमारे साथ पर्वत वन बंधु यदि आपको वन्य का ज्ञान हो गया है सातवी का ज्ञान है तो हनुमान क्यों कर रहे हो व्यर्थ समझना ही बात और यहां तो जरूरी है व्यति व्यक्ति के लिए क्योंकि अभावात्मक, ja, उसका व्यरिक्त लूंगा तो क्या होगा अभाव अभाव ना स्वयं साथ क्या है अभावत्मक है उसका व्यति अभाव का भाव, वो क्या हो जाएगा भाव हो जाएगा हो जाएगा भावात्मक मानी व्यतिरिक हो जाएगा, जाएगा भावात्मक और आपका प्रति क्या हो जाएगा अभाव रहेगा अभाव का ज्ञान आपको हुआ ही नहीं है इसलिए अनुमान करना जरूरी हो जाता है क्योंकि अभाव किस भी के लिए अनुमान बना रहे साथ क्या अभाव है तो अभाव की स्थिति के लिए हम अनुमान बना रहे हैं बन है? भाव हो जाता है, हमें अनुमान की रह जाता है। इसलिए व्यतिरिक व्याप्ति में हमेशा अभाव घटित साध्य ही होना चाहिए भावघटित साध्य नहीं और इन्होंने क्या शिवाचार्य क्या शब्द अष्ट द्रव्यक्त करके भाव भाव इस युक्ति के आधार पर व्योग शिवाचार्य का अनुमान तो परिशेष अनुमान जिस तरीके से भोग कर रहे हैं वो खंडन हो गया और हमारे अनुमान में गड़बड़ी नहीं है क्यों हमने किसको लिया हमारा अनुमान शादी क्या है इतने इतरे भ्यो इतर भेद को अनुमान बना दिया अभाव का अनुमान भेद क्या है अन्योन्य भाव उसको हमने साध्य बना दिया उसका वितरित क्या हो जाएगा भेद का अभाव मन आठ हो जाएंगे वो पृथ्वी आदि आठ उनका ज्ञान होने पर भी उनसे भेद का ज्ञान हुआ क्या आपको नहीं हुआ और साध क्या है हमारा अष्ट नहीं पृथ्वी अष्ट नहीं है पृथ्वी का भेद यत्र यत्र पृथ्वी आदि अष्ट भेद अभाव तब्दास का अभाव जहां जहा पृथ्वी आदि अष्ट के भेद का अभाव पृथ्वी का भेद कौन है आकाश आकाश का भाव जहां जहां पड़ेगा, रहेगा वहां शब्दाश्र का अभाव आ जाएगा आएंगे नहीं आ गया अर्थात जहां जहां पृथ्वी अष्ट के भेद आठ कहा रहेगा में हमेशा भेद भेद नमेशा तो होता आप का भेद आप नहीं ना? आप आप आप में में नहीं है ना नियम भाव उसको भेद मेरा बनाओ तो कैसे बनाओगे हेतु का अभाव लेना पड़ेगा शब्द अरे बन सकता है क्योंकि पृथ्वी आदि कब के भेद का अभाव कौन हो जाएगा पृथ्वी आदि आठ हो जाएंगे उनका ज्ञान आपको है ना उनका ज्ञान होने पर भी आपको आकाश ज्ञान नहीं है और साथ ही हमारा आकाश सिद्ध करना अच्छा प्रतियोगिक ज्ञान होने पर भी अभाव ज्ञान आपको यहां नहीं है ऐसे में हमें अभाव सिद्धि करने के लिए अनुमान करना जरूरी हो गया लेकिन जब भाव साथ स्थल है वहां पर अनुमान करने के लिए वैतरिक व्यक्ति बनाना व्यर्थ हो जाता है क्योंकि जब व्यतिरिक व्यक्ति बोलने लगोगे, भाव उस भाव का अभाव बोलने लगोगे, तो हम उससे पूछेंगे इस अभाव के जो प्रतियोगी है उसका ज्ञान तुमको है या नहीं आपका है फिर उसके बाद आपको शादी का निश्चय हो चुका है जब शादी का निश्चय हो गया फिर अनुमान की जरूरत नहीं रह गया समझ में आ जाए इसीलिए हमेशा व्यतिरिक्त व्याप्ति का साध्य क्या होना चाहिए भाव ही होना चाहिए तब वितरक व्याप्ति सफल होगा और वितरक अनुमान सफल होगा नहीं तो वितरक व्याप्ति पूर्व वितरक अनुमान करना व्यर्थ हो जाएगा अधीन होता है उसके लिए साध्य का ज्ञान पहले ही करना होगा जब उसका ज्ञान हो जाने पर फिर अनुमान करना व्यर्थ हो गया इस प्रकार सर्वत्र क्या होगा सर्वत्र व्याप्ति को उच्छेद हो जाएगा सबसे दोष दो कहते नहीं नहीं अभाव साध्य स्थल में कोई दोष नहीं होगा सर्व अग्नाभाव भावाना भावा उच्छेद सकल वितरित व्याप्तियों को उच्छेद हो जाएगा ऐसा मत कहो क्योंकि यत्र अभाव जहां व्यतिरिक लोग अभाव का भाव व्यतिरिक्त का मतलब क्या अभाव शायद स्वयं क्या था अभावत्मक था उसके अभाव में ने ले ली व्यतिरक लेने के लिए तो भावत्म जब हो जाता है उस स्थल में वहां कोई दोष नहीं रहेगा तिर भाव रूपत्म इसे वहां पर क्या किया दृष्टान जलवत्मित जलम पृथ्वी जलवत् जलवत् पृथ्वी इतर से भिन्न इतर से क्या लेना पड़ेगा वहां पर पृथ्वी से जल तेज वायु आकाश कामन इन हाथ से भिन्न है पृथ्वी गंद वाली होने से अतः जो आठ से भिन्न नहीं है वो गंद वाला भी नहीं होगा जैसा जान। जान। हमेशा व्यतिरिकेद को इसी तरह से न तो भेद को बनाओ या तो अत्यंत भाव को बनाओ शादी में मैंने अभाव को शादी में लानी अभाव आत्म खोगा जहां वहीं पर व्यति सफल है करना नहीं तो व्यतिमान का, का व्यर्थता दोष जाता है आकाशगत महत्व पक्ष से आप इस संभव न केवल व्यतिरिकित्तम और दूसरा आकाशगत महत्व को हम सपक्ष बना देंगे ना तो अनुमान क्या हो जाएगा अनवय व्यक्ति हो जाएगा केवल व्यतिरिक्त नहीं रहेगा न केवल व्यतिरिकित्तम आकाशगत महत्परिमाण आकाश में महत्परिमाण जो है उसको दृष्टांत बना दो दृष्टांत बना दो तो व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा तो अन्वय व्याप्ति हो जाएगी जब अनवय व्यतिरिक व्यापति हो गया केवल अनवय नहीं रह गया या केवल व्यतिरिक्त भी नहीं रह गया अनवय व्यतिरिक्त उभयात्मक हो गया जैसे पर्व तो वन्य मान धुमान युम तरव ही ये अनवय भी हो गया युवन भाव तरध ये व्यतिरिक व्यतिरिक्त केवल अनवय को पुष्ट करने के लिए हमेशा हम लोग विपरीत भी जो बोलते हैं अनवय में कहा वस्तु को दृढ़ करने के लिए कहा जाता है अनवय में कहा वस्तु जिस सत्यन ब्रह्मय में कह दिया और फिर कहना पड़ेगा नहीं नया ऐसा नहीं है नहीं नया नाना किंचन होता है सारा जगत है, जगत ऐसे भी कह दिया फिर दे कुछ भी नहीं होता व्यतिरिक्त भाव जिसम हमने निश्चय कर लिया है निखड़ान न्याय नियम है निखड़ा न्याय के आधार पर पक्का करने के लिए करना करने जानते हैं ना क्या है बोलो सुना निकलिया क्या है गाड़ना गाड़ने का बात कहीं आप खंबा उम्बा गाड़ते हैं ना वो गाड़ने का बात है गाड़ देते हो गाड़ने के बाद क्या करते हैं आप हिलाते हैं आप क्यों हिलाते हैं देखने के लिए ठीक ठीक गढ़ा है कि नहीं गढ़ा निर्णय कैसे लेते हैं आप हाँ? ये कैसे वो नहीं है आप हिलते हैं ये <laughs> निर्णय ये ये होता है कि वही या तो खुट ना चाहिए तो हम हिलना चाहिए हम स्थिर है और वो हिल रहा है तो मान मार वो हिल रहा है और हम ही हिल रहे हैं तो हिल है। तो वो हिलता ही नहीं है वो खड़ा है तो कन ये यही रहा है ये पक्का होता है हम हिल रहे यहां पर देखना हमारा सिद्धांत गड़बड़ है कि हम गड़बड़ है हमारा तर्क गड़बड़ है यह सिद्धांत गड़बड़ है ये चक्कर ना पड़ता है उस उसके लिए हम लोग तो व्यति तर तर बोल देते हैं नहीं तो अनवय के द्वारा ज्ञान हो गए निश्चय पर्वतवन्नी मान अरे ये क्या जरूरत है ये तरव्युमा वा बोलने व्यतिक केवल अनवय को पुष्ट करने और जब केवल व्यति होता वो ऐसा नहीं है जो पदार्थ अन्वय से सिद्ध नहीं हो पाया जिन पदार्थाध्य और साधनों का अन्वय व्याप्ति संभव ही नहीं है ऐसी चीजों के नाम लिए बनाते हैं और उस अनुमानों में होना चाहिए पृथ्वी बनाया शब्द आश्रय कैसा है इतर से भिन्न है भिन्न मतलब अन्योन्य स्थल तो में कोई आपत्ति नहीं बनाने में कोई दोष नहीं है सब परिशेषण मान बनाना उसको परिशेष कहा जाता है अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रित है मैंने सब भाव के ना अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित है इसमें कहीं अभाव आया है साध्य। ये अभा इसको परिशेषण मान करते हैं आठ द्रव्य में नहीं हो पाया इसे आठ द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित है उस अतिरिक्त द्रव्य का नाम ही आकाश है ऐसे करना परिशेष अनुमान यह प्रक्रिया से यहाँ पर आप चल नहीं पाएंगे कि इसमें दोष आ जाता है किस प्रक्रिया ये अनुमान में क्या हो रहा है जो साध्य होगा व्यतिरिक्त व्यक्ति जब बनाओगे साध्य का अभाव लोग अभाव के प्रति प्रति ग्या? कारण होता है और यदि व्यति व्याप्ति काल में यत्र यत्र अष्ट द्रव्य तृप्त द्रव्य आश्रित अभावत्व तर तद बाल्ग पत्व गंधु गुणवत्ता ऐसा लेना पड़ेगा व्यक्तित व्याप्ति ऐसी व्यक्ति तो जब ले हो गए हम पूछेंगे इस अभाव के प्रतियोगी ज्ञान आपको है आपको है फिर तो शादी का ज्ञान आपको जब शादी का ज्ञान है आपको फिर आप अनुमान क्यों कर रहे हैं व्यर्थ हो जाएगा इसीलिए परिशेषण मान में बहुत सदर करना पड़ता है जिस तरह में प्रतियोगी भी अप्रसिद्ध है ऐसे स्तर में परिशेष हो जाता है प्रतियोगी भी अप्रसिद्ध हो तब परिशेष अनुमान इसे प्रतियोगी प्रसिद्ध ग्रहण हो ही गया, फिर करने जाए। इसे निरुपिता, अभाव में ही सफल होता है और परिशेष अनुमान उन जगहों में जहां प्रतियोगी ही अप्रसिद्ध है और अज्ञात है उस स्थलों के इसलिए सकल व्यतिरिक व्याप्तियों का या सकल व्यतिरेक व्यक्ति निर्पिता वितरक अनुमानों का, का उच्छेद हो जाएगा ऐसा आप आशंका नहीं कर सकते हैं यत्र व्यतिरिक भाव रूप अर्थात साध्य अभावात्मक है इसका व्यति क्या हो जाएगा अभाव का अभाव करने से भाव रूप हो जाएगा ऐसे स्थलों में वितरक अनुमान सफल है और वर्तमान अनुमान जो आपने बनाया है ये अनुमान को केवल व्यति करके जो व्यम भ्यो... जो व्यमवती का व्यम ने प्रतिज्ञा करी है वो गलत है इस स्थल को हम केवल वितरीकरण मानने की जरूरत नहीं है इसको हम अन्य वितरित बना देंगे कैसे यहां सब पक्ष हमारे पास उपलब्ध है साथ क्या उपलब्ध है आपके पास आकाश के गुण लेना आकाशगत महत्व न केवल व्यरिक अष्ट द्रव्य अतिरिक्त आश्रित मात्र प्रयोग है असाधारणत्म और अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रित आश्रित ना करके अष्ट द्रव्यतृक्त आश्रित्व इतना ही कह रहे हो द्रव्य शब्द मत दो ऐसा हम साध्य बना देंगे तब साध्य असाधारण असाधारण अनेकांतिकूपत्व सामान्य सपक्ष रूपत्व सामान्य क्या हो जाएगा रूपत्व तो जो जाति है वो सपक्ष हो जाएगा वहां साध्यण होता, होता है यह आपत्ति होगी सपक्ष अथवा तेप्य हेतु और व्यावृत्त है उनसे भी हेतु व्यावृत्त है किसको असाधारण का पक्ष सपक्ष उभय व्यावृत्तो असाधारण पक्ष सपक्ष तो उभयधारण वो असाधारण का होता है इसे सपक्ष हमारे पास से है लेकिन सपक्ष में आपका हेतु नहीं जा रहा है तो असाधारण हो गया जब दृष्टान्त में हेतु नहीं रह गया साध्य सीधे व्याप्ति कैसे ग्रहण करोगे जैसे मानस में धुआं न हो तो धूम और अग्नि का मानस में व्यक्ति कैसे ग्रहण करोगे हमेशा दृष्टांत में हेतु का होना जरूरी है साधु का भी होना जरूरी है दृष्टांत में हेतु साधु दोनों होनी चाहिए तब तो मैं व्याप्ति में ग्रहण करूंगा और वहां ग्रहित व्याप्ति के आधार पर हम पक्ष में साधु को सुध कर पाएंगे यदि दृष्टान्त मतलब सपक्ष में ही हेतु नहीं रह गया तो व्याप्ति का ग्रहण हुआ व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सका। जब व्याप्ति ग्रहण नहीं हुई तो अनुमान के द्वारा साध्य सिद्धि नहीं होगी इसका ना असाधारण गांधी दोष